भगवान का स्मरण ऐसे करें कि जिसका संबंध जन्म से जुड़ा हुआ है मृत्यु के क्षण में भी उसी का स्मरण जो कर सकें ऐसे ही भक्तों को हम लोग परीक्षित बोलते हैं यह महाराज परीक्षित हैं एक एक ने कहा कि उनको तो श्राप लगा था कि सात दिन में मर जाओगी हमें कौन सा श्राप लगा है जो हम भगवान का स्मरण करें कई लोग सोचते ही हैं कि भागवत की कथा तो वे सुने जिन्हें श्राप लगा हो जिन्हें श्राप लगा मैंने उनसे कहा अच्छा एक बात बताओ क्या परीक्षित जी को जो श्राप लगा है यह तो एक कहानी है कथा है वैसे भी अगर देखा जाए तो वही सबको लगा है क्या श्राप था परीक्षित जी को यही श्राप मिला था कि जिस सांप को तुमने मरा समझकर मेरे पिता के गले में डाला यही सांप जीवित होकर आज से सातवें दिन तुम्हें डसेगा तुम मरोगे अच्छा अगर गंभीरता से विचार करें तो यही सबके साथ है कि नहीं इसलिए कि सात दिन में परीक्षित को मरना है अच्छा संसार में है कौन ऐसा जो सात दिन में न मरे आठवां दिन होता ही नहीं जो भी मरेगा सात ही दिन में मरेगा सात ही दिन में मरेगा आठवा दिन नहीं इन्हीं सात दिनों में कोई ना कोई दिन कोई ना कोई क्षण ऐसा होगा अच्छा और वह सांप डा कौन बोले जिसे तुमने मरा हुआ समझा और मरा हुआ समझने का कारण क्या है इसका संकेत यह है कि आदमी जिंदगी भर मौत को सच समझता ही नहीं अच्छा दूसरे के गले में सांप डाल दिया दूसरे के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ इसका अर्थ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें दूसरों की मौत तो दिखती है अपनी नहीं दिखती अपने लिए तो वे मौत को मरा हुआ ही समझते हैं लेकिन जिस मौत को सदा मरा हुआ समझा है वही मौत एक दिन जिंदा होकर और मृत्यु को मरा हुआ समझने वाले को मार डालती है यही जीवन का सत्य है अच्छा अब एक अद्भुत बात है भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा की गर्भ में अश्वत्थामा ने चक्र चलाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की शास्त्र का जवाब शास्त्र से दिया शास्त्र के कारण परीक्षित मर रहे थे तो भगवान ने शास्त्र से ही रक्षा की और एक अद्भुत बात है जब श्राप लगा ऋषि बालक का ऋषि की वाणी का श्राप लगा सातवें दिन यही तक्षक तुम्हें डसकर नष्ट कर देगा तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण है अश्वत्थामा उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया तो गर्भ में शास्त्र से बचाने के लिए हमने शास्त्र का प्रयोग किया और अब ऋषि वाणी का श्राप लगा है तो ऋषि वाणी के श्राप से बचाने के लिए ऋषि वाणी का ही प्रयोग करके इनको बचाया जाए इन्हें मुक्त किया जाए इसलिए श्राप की वाणी एक महात्मा की थी और यही वाणी भगवान ने कहा कि सुखदेव जी की वाणी के असल से यह बचेंगे और इसलिए वे श्रीमदभागवत की कथा सुनते हैं अच्छा यही हमारे आपके जीवन का दर्शन है अच्छा एक और अद्भुत बात है ये बुद्धि आई क्यों बुद्धि इसलिए आई कि महाराज परीक्षित जा रहे थे बड़े धर्मात्मा राजाएँ उन्होंने देखा कि वृषभ का एक ही पांव बचा है कोई चारा चल नहीं पा रहा है तो भी कोई उसे मार रहा है पीट रहा है महाराज परीक्षित ने कहा कि अन्याय हो रहा है धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और संकेत बड़ा सार्थक है यह वृषभ धर्म का रूप है और धर्म के चार चरण है सत्य तप दान और दया लेकिन इसका एक ही चरण बचा है ये चरण कौन सा है दान क्योंकि सत्य तप और दया तो रही नहीं ये पांव टूट ही गए अच्छा आदमी झूठ बोलता है उसे लगता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं झूठ ऐसा स्वभाव में आ गया अच्छा साधारण किसी कारण से झूठ बोले तो भी बात समझ में आती कि मजबूरी थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा ना आदत में किसी से भी पूछो गए थे कहीं नहीं बाजार गए थे तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत इसका मतलब सत्य भी बोलेंगे तो असत्य के साथ क्या खा रहे थे कुछ नहीं दो लड्डू रखे थे हमने सोचा खा लो क्या कर रहे है? कुछ नहीं पढ़ रहे थे आप विचार करो असत्य उसे असत्य सा लगता ही नहीं आदत में आ गया है सत्य नहीं वाणी तक का सत्य नहीं रहा तो व्यवहार में सत्य कैसे प्रतिष्ठित हो और तप नहीं रहा तप कहते हैं सहन करने की शक्ति अब जरा सी बात सहन नहीं होती हम इतने कमजोर हो गए हैं कि नहीं होती हो तप नहीं रहा और दया नहीं रही किसी को भी दुखरे है तो बहुत दुखी लेकिन अपन कर भी क्या सकते क्या तू दूसरा अरे अपना अपना भाग्य हो गए प्रारब्ध है अपन क्या करें चलो हम हम ही परेशान हैं हम क्या इनको ठीक करें पर तुलसीदास जी ने भी लिखा प्रगट चार धर्म के एक प्रधान एन केन विधि दान दान दान करई कल्याण का पांव बचाए से ही कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो सकता है क्योंकि वृषभ रूपी धर्म के तीन पग टूट गए सत्य तप और दया केवल दान बचा है और दान में के अलग अलग रूप है श्रमदान भी है विद्या दान भी है धन दान भी है अन्न दान भी है लेकिन एक व्यक्ति ऐसे बैल को जिसका एक पांव बचा उसको पर भी प्रहार कर रहा है तो महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में अन्याय करने वाला कौन है धन उस पर बाण चढ़ा लिया और कहा कि मैं तुम्हें मिटा डालूंगा नष्ट कर दूंगा तो उसने हाथ जोड़ लिए कौन हो है तो? तो उसने कहा कि मैं कलिकाल हूँ कलियुग हूँ तो कहा कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा तुम इतना अत्याचार कर रहे हो कलिकाल ने कहा कि जैसे आपको भगवान ने बनाया है मुझे भी भगवान ने बनाया है आप रह रहे हो मुझे भी रहने दो और आप तो इतने बड़े उदार राजा हो अपने राज्य में हमें भी रहने दो परीक्षण ने कहा कि तुम्हारे जैसा ये दुरात्मा नहीं रह सकता है गंदे आदमी हो तुम तो बोले गंदी जगह बता दो रहने के लिए वहीं बने रहेंगे परीक्षित ने कहा तो ऐसा करो सज्जनों को छोड़ जहाँ दुर्जन रहते हो वहाँ जाओ जहाँ कलह होता हो क्लेश होता हो वहाँ रहो कलयुग ने सोचा कि जहाँ कलह होता होगा वहाँ रहें अरे हम जहाँ रहेंगे वहाँ कलह होने लगेगा तो कहा जहाँ द्यूत क्रीड़ा हो जुआ खेला जाता हो दुराचार होता हो ऐसी ऐसी मद्यपान होता हो वहां रहो कलयुग मानता के हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक जो आपकी आज्ञा जो आपकी आज्ञा अब एक बात पूछें क्या पूछे इतनी जगह गलत गलत रहने को बताई हैं तो एकाध तो कोई ठीक जगह भी बता दो परीक्षित को दया लगी कि ठीक ही कह रहा है उन्हें अच्छा सोने में रहो स्वर्ण में रहो बस कलयुग हंसा क्यों क्योंकि राजा तो स्वयं सोने का मुकुट सिर पर ही रखे थे उनके मुकुट के बहाने उनके सिर पर ही बैठ गया इसका अर्थ यह है कि ये काल सिर पर सवार हो ही जाता है किसी न किसी बहाने और काल को मिटाने वाले महाराज परीक्षित की तरह भी बलवान क्यों ना हो पर काल को नहीं मिटा पाते हैं काल ही सबको मिटाता है और इसीलिए महाराज परीक्षित की बुद्धि बदल गई और वे गए और उनको प्यास लगी बड़ी जोर की प्यास लगी महात्मा से बोले मैं यहाँ का राजा हूँ तुम हमारे राज्य में रहकर भजन करते हो तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना राजा परमात्मा का रूप होता है और तू यहाँ नकली ढोंग किए बैठा है आँख बंद किए बैठा है पानी पिला पर तो ध्यान में थे तब मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया आ गए जब मुकुट उतार कर रखा तब बुद्धि ठिकाने आई करिए हमने ये क्या किया और इसका अर्थ है काल दंड गह का मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा काल जब प्रतिकूल आता है तो वह डंडा लेकर किसी को नहीं मारता धर्म बल बुद्धि और विचार का हरण कर लेना ऋषि के बालक को पता लगा कि मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया उसने श्राप दे दिया ऋषि को जब पता लगा तो महाराज परीक्षित के पास आए और कहा कि बालक ने अनर्थ कर दिया है लेकिन अब श्राप तो मिटेगा नहीं और तब महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने का निश्चय किया और जहां सुखदेव जी ने उनको श्रीमद्भागवत कथा सुनाई वह स्थान आज भी श्री गंगा जी के किनारे सुखताल लोग बोलते हैं सुखदेव जी का वह स्थान है और वहाँ पर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई अब अद्भुत बात है जैसे ही कथा सुनने के लिए महाराज परीक्षित बैठे अनेक ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए व्यास जी सहित सब महात्मा उपस्थित थे पर श्री सुखदेव जी महाराज ही व्यास पीठासीन हुए और ऐसे महात्मा के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत जैसे ही वर्ष आरंभ हुआ तो देवता आ गए देवराज इंद्र सहित सभी देवता आए और ऐसे आए घड़े में अमृत भर कर ले स्वर्ग में भी तो अमृत है तो घड़े में अमृत भर के ले आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि ये परीक्षित अमर होना चाह हो जाएंगे ये स्वर्ग का जो हम अमृत ले आए इन्हें पिला दो लेकिन हम एक सौदा करना चाहते हैं क्या बोले स्वर्ग का अमृत तो इन्हें पिला दो और कथा का अमृत हमें दे दो सुखदेव जी मुस्कुराए <laughs> ये लोग हर जगह सौदा करते हैं <laughs> ये स्वर्ग का सुख भोगने वाले इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे यहाँ भी आए तो सौदा करने, सत्संग में भी आए तो सौदा ही कर ले कथा में भी आए तो जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा ही करते हैं एक बार क्या हुआ एक आदमी दुकानदार था तो सपने भी दुकान के ही देखता था सपने में किसी देवदूत ने कहा कि तुम्हारा समय आ गया है तो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों ही हैं तो तुम पहले कहाँ चलना पसंद करोगे स्वर्ग की नरक वो आदमी बोला कि दोनों जगह नहीं जाएंगे दोनों जगह जाना तो पड़ेगा ही तो क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा तो बोला कि हम ना स्वर्ग जाएंगे ना नरक बोले फिर बोले हम तो दोनों के बीच में रहेंगे तो बोले दोनों के बीच में क्यों रहोगे बोले दुकानदार आदमी ताकि दोनों तरफ के ग्राहक हमें मिलते रहेंगे इसलिए हम तो बीच में ही रहेंगे तो ये दुकानदार सपना भी देखते हैं तो दुकान का देखते हैं अब ये देवराज इंद्र और देवता यहाँ सत्संग कथा में भी सौदा करने आ गए हमारी चीज तुम ले लो तो अपनी चीज हमें दे दो सुखदेव जी से कहा कि ये हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं ये अमर बनाने वाला है यह पिला दो महाराज परीक्षित को और कथा का अमृत हमें पिला दो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की ओर देखा कि यह सौदा स्वीकार है मंजूर है लेकिन हाँ पहले भेद सुन लो क्या सुखदेव जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है उन्होंने कहा कि देखो स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं छीणे पुण्य लोकम विषंति पुण्य क्षीण होने पर वे मृत्यु लोक में आते हैं तो स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं और भगवान की कथा का अमृत पीने वाले के पाप नष्ट होते हैं अब तुम ही बताओ क्या तुम्हें स्वीकार है और तब कहा गया क्वा मणिर क्वा क्वा कांच क्वा मणिर महान कहा कांच और कहा मणि कहाँ तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं कांच किरिच बदले ते ले करते डारी परस मनी देही और फिर एक बात है क्या स्वर्ग का अमृत पीने वाले पीने के लिए सत्संगी श्रोता नहीं जाते हैं स्वर्ग वाले भी कथा का अमृत पीने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आते हैं और ऐसी यह भगवान की कथा का स्वरूप है तो मैं यह कह रहा था कि वेदव्यास जी जिन्होंने वेदों का व्यास किया वेदों का विस्तार किया भाष्य किया पुराणों के रचयिता उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा पुराण तिलक श्रीमदभागवत लिख कर ही शांति पाई व्यास जी को शांति इसी से मिली सुखदेव जी लौट कर आए क्योंकि उन्हें इसी में सुख मिला सुखदेव जी जैसे आत्मज्ञानी वैराग्यवान को और महाराज परीक्षित को भी इसी से सुख शांति मिली और तो और एक केवल एक सूत्र में बात कह देता हूं भक्ति आंसू बहा रही देवर नारद ने देखा कि देवी तुम तरुणी हो वृंदावन की घटना और ये जो दो बूढ़े सो रहे हैं मूर्छित हैं ये कौन है तब कहा भक्ति ने रोते हुए कि मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये मूर्छित हो गए इनको होश नहीं आ रहा है मैं तो वृंदावन में आकर तरुण हो गई और तरुणाई में नृत्य भक्ति जहाँ नृत्य करती हो धन्य है वो है वृंदावन भूमि लेकिन ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित है और इसका अर्थ है कि जब तक ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहेंगे तब तक भक्ति भी केवल रोना ही रोना रहेगा और तब नारद जी ने कहा वृथा खे से बाले, हे बाला तुम चिंता मत करो हे भक्ति माता तुम चिंता मत करो ये अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम इसमें किसी का दोष क्या है और तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी दुःख निवृत्ति का उपाय हम सोचेंगे और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने यही निर्णय किया कि श्रीमद भागवत की कथा को तो। और भागवत की कथा कहाँ हुई कहा हरिद्वार में अब यह भी बड़ा सुंदर सांकेतिक सूत्र है कि जब भागवत की कथा हरिद्वार से जुड़ती है घरद्वार से नहीं भागवत की कथा जब हरिद्वार से जुड़ती है तभी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होती है और उस आनंद मन में जहाँ गंगा जी बह रही हो राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा तो वहाँ कथा हुई तो वहाँ भी कि भक्ति को भी प्रसन्नता हुई तो यह कथा श्रीमद्भागवत की कथा भक्ति को प्रसन्नता देने वाली है भक्त को प्रसन्नता देने वाली है और ज्ञान वैराग्य को जीवन देने वाली है और यह कथा भगवान को अपने आप में स्थान देने वाली है यह श्रीमद्भागवत की कथा है और इसी कथा की महिमा तो बड़ी अद्भुत है बाद में भी चर्चा होती रहेगी धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी जिनके शरीर नहीं रहे पर आसक्ति बनी रही उनको भी मुक्ति देने वाली है श्रीमद भागवत जिसमें गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार किया श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकीन भासितम यह श्रीमद्भागवत शास्त्र है कलयुग में श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है और इसको इसका श्रवण करना चाहिए तो क श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिन में होती है का सात दिन में सप्ताह विधि का वर्णन भी है वह तो अपनी जगह ठीक ही है लेकिन इसका एक आशय यह भी है कि हम सातों दिन अर्थात प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत से जुड़ कर रहे यही सप्ताह साधन हमारे जीवन को धन्य करेगा तो श्री सुखदेव जी ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया अनेक भक्तों की कथाएं हैं इस तरह नवम स्कंध तक विविध प्रसंगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी नवम स्कंध के समापन में पांच छह श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं और उसके बाद कथा को विराम दिया तब दसम स्कंध आरंभ हुआ तो दसम स्कंध के पहले ही श्लोक में श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो सूर्यो राजा चोभयवंश्याम चरित परमाुत कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो अद्भुत बात कथितो वंश विस्तार अब इस श्लोकार्थ का अर्थ ये दशम स्कंद के आरंभ का ही श्लोक है महाराज परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तार हे सुखदेव जी महाराज आपने यह जो अब तक कथा सुनाई वो बड़े विस्तार से सुनाई वंश विस्तार अच्छा अब एक बात देखना यह कह देना तो वक्ता का सम्मान नहीं है परीक्षित जी कह रहे हैं कि आपने बहुत विस्तार से सुनाई यह तो वैसे हुआ जैसे कोई किसी वक्ता से कहे कि आप बोले तो बहुत अच्छा लेकिन बहुत देर तक बोलते रहे बड़े विस्तार से सुनाए कथितो वंश विस्तार इसका अर्थ क्या है अर्थ यह है कि ये सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई तो इनको इतनी विस्तृत क्यों लगी क्योंकि यह कथा सुनना चाहते हैं श्री कृष्ण की और सुखदेव जी ने अन्य राजाओं के वंश का विस्तार किया अनेकों की कथा सुनाई अब सुखदेव जी सुनाते रहे परीक्षित सोच रहे थे कि अब भगवान की कथा शुरू होगी अब भगवान की कथा शुरू होगी पर भगवान श्री कृष्ण की कथा पांच सात श्लोकों में ही पूरी कर दी परिचय दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ धरती का भार हरण करने के लिए वे परम सुंदर और बड़े आकर्षक बहुत महिमा महिम स्वरूपवान हैं परीक्षय जीना का कथितो वंश विस्तार आपने और सबका तो विस्तार से वर्णन किया और हम जिनकी कथा सुनने बैठे उनका ऐसे ही कह दिया इसका अर्थ है की विस्तार वहाँ हो रहा था जिसमें परीक्षित की रुचि नहीं थी अरे आजकल की भाषा में कहें परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा अन्य कथा होती है तो बोर होते हैं और श्री कृष्ण की कथा हो तो शराबोर होते हैं रस में डूबना चाहते हैं क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं अच्छा देखो भक्त पक्षपाती होता है भक्त निष्पक्ष नहीं होता वो कहता है और तो सब ठीक है लेकिन हमारे तो भगवान है हम राम जी के भक्त कहेंगे श्री हनुमान जी ने एक जगह कहा कि यद्यपि मम नाथे श्रीनाथ है मेरे नाथ और भगवान विष्णु में स्वरूपता कोई भेद नहीं है तथापि मम सर्वस्वम रामो राजीव लोचना तो भी मेरे सर्वस्व तो श्री राम राजीव लोचन श्री राम ही हैं तुलसीदास जी कहते हैं जब वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो कहा कि बड़े सुंदर लग रहे हैं आप लेकिन एक प्रार्थना है क्या बोले सुंदर तो आप हैं इसमें कोई संदेह नहीं पर तुलसी मस्तक नवत है धनुषवाण ले हो हाथ धनुषवाण ले लो तो थोड़ा ठीक रहे क्योंकि हम श्री कृष्ण बोले अच्छा कोई बात नहीं कित तो मुरली कित तो चंद्रिका कित तो गोपिन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ और ठीक इसी तरह की दूसरी घटना भी है। संस्कृत में एक ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत के लेखक हैं बिल्व मंगल जी जो सूरदास हो गए थे उन उन्होंने एक जगह राम जी के मंदिर में दर्शन किया जब नेत्र वाले थे वे तब नेत्र तो बाद में गए थे उनके एक घटना में पर भगवान श्री राम जी का मंदिर देखा तो हाथ जोड़े प्रणाम किया लेकिन बोले एक बात है क्या बोले विहय कोदंडण पाणी आप अपने हाथ से ये धनुषवान हटा दो फिर बोले मुरली लेकर जरा त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हो जाओ हमें तो वैसे ही अच्छे लगते हैं तो जैसे तुलसीदास जी के लिए श्री कृष्ण रघुनाथ रूप में प्रकट हो गए थे ऐसे ही बिल्व मंगल जी के लिए श्री राम भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हो गए थे तो हमारे लिए तो जो राम है वही कृष्ण हैं लेकिन भक्त का अपना अपना पक्ष होता है वह भगवान को किस रूप में देखना चाहता है एक ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात दूसरे भक्त ने कहा समय समय पर होते हैं समय समय की बात राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात और मानो संकेत हम लोगों को यह मिल गया कि भगवान का भजन दिन में करें कि रात में हमने कहा संकेत यह है कि दिन और रात करो दिन में राम जी रात में कृष्ण जी तो अब अपने अपने पक्ष की बात मैंने यह घटना इसलिए कही क्योंकि इस श्लोक में भी पक्षपात है कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो सोम और सूर्य अच्छा एक बात सोचना सूर्य वंश का वर्णन पहले है और चंद्र वंश का वर्णन बाद में सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ और चंद्र वंश में श्री कृष्ण चंद्र जी आए तो सूर्यवंश पहले है क्रम में और सोमवंश बाद में अच्छा इसीलिए आपने एक और बात सुनी होगी वह एक धारणा बन गई कई लोग कहते हैं कि राम जी भगवान तो हैं लेकिन चार कला कम है उनमें श्री कृष्ण में चार कला ज़्यादा हैं श्री कृष्ण सोलह कला के अवतार हैं और राम जी बारह कला के अवतार हैं ऐसा हिसाब बना रखा है लोगों ने मैं मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता लेकिन आप यह सुनकर ऐसा मत समझ लीजिए कि राम जी कोई कम हैं कृष्ण जी ज़्यादा हैं और ऐसा कह के अपने मन में मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त न रहें या राम जी के भक्त हों तो ये कला कम सुनकर इधर से उधर चले जाएँ यह भी मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं एक ही निवेदन आपसे करूं कि ये बड़े और छोटे की बात नहीं है एक धारणा बन गई अच्छा धारणा बनी क्यों पहले तो ये कि इन कलाओं की गणना की किसने और अगर की तो चार कलाएं कौन सी कम रह गईं एक राम भक्त ने जब सुना तो बोले हाँ ये दो चार कलाएं तो राम जी में नहीं हैं हमने कहा कौन सी बोले यही चोरी करना छेड़खानी करना ये ये ये कलाएं राम जी में नहीं बाकी तो सब हैं उनमें तो वो चूँकि राम भक्त थे तो ऐसी बात कह रहे थे दूसरे <laughs> बोले नहीं कृष्णा कृष्णस तो भगवान स्वयं पूर्णावतार तो श्री कृष्ण ही हैं तो अब दोनों अपने अपना पक्ष देकर अपनी अपनी बात करने लगे तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें परेशान होने की बात नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि इसमें साधारण सी बात है भगवान श्री राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए चंद्रवंश में सूर्य का संबंध बारह राशियों से है ज्योतिषी लोग जानते हैं सूर्य बारह राशियों पर जाता है और सूर्य का संबंध बारह राशियों से है और चंद्र का संबंध सोलह कलाओं से है तो सूर्य वंश में जन्म लिया उस वह बारह कला का हो गया और चंद्रवंश में जिसने जन्म लिया वह सोलह कला का हो गया वो सूर्य और चंद्र के आधार पर ही निर्णय किया गया है उसमें कोई बड़े छोटे का भेद नहीं है अच्छा अब मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सूर्यवंश पहले राम जी का अवतार पहले है चंद्रवंश में श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार बाद में हुआ लेकिन परीक्षित बोलते हैं तो क्या कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो वे चंद्र को पहले कहते हैं और सूर्य को बाद में कहते हैं कहना तो चाहिए सूर्य सोमयो ऐसा भी कहने से तो श्लोक वही रहता मंत्र नहीं बिगड़ता पर सूर्य का नाम वे पहले नहीं लेते हैं वे चंद्र का नाम पहले लेते हैं सोम सूर्य यह गलती नहीं है भूल नहीं है यह भक्त का भावनात्मक पक्षपात है किसी ने कहा कि सूर्य तो पहले हुए हैं सूर्यवंश पहले है और राम जी का अवतार पहले है और कृष्ण जी का अवतार बाद में है परीक्षित जी बोले होगा पर हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही पहले हैं इसलिए हम तो सोम ही पहले कहेंगे सूर्य बाद में कहेंगे और यह स्वाभाविक है विवाह शादियों में निमंत्रण पत्र छपते हैं तो जिसकी ओर से निमंत्रण आता है कन्या पक्ष की ओर से निमंत्रण आवे तो उसमें कन्या का नाम पहले होता है वर का बाद में होता है और वर पक्ष का निमंत्रण आवे तो वर का नाम पहले होता है कन्या का बाद में होता है और वैसे दोनों ही दो नहीं हैं एक ही हैं इसी तरह कोई राम भक्त बोलेगा तो राम जी का नाम पहले लेगा कृष्ण जी का बाद में और कोई श्री कृष्ण भक्त बोलेगा तो कृष्ण जी का नाम पहले लेगा राम जी का बाद में पर दोनों हैं एक ही पर अपने अपने भाव के अनुसार ऐसा पक्षपात करना भी शोभा की बात है आनंद की बात है प्रेम की बात है तथापि मम सर्वस्व इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राजा चोभय वंश्याम चरित परमातम आपने राग्याम चोभय वंशा राज्ञा च उभय वंश्याम दोनों वंशों के राजाओं का जो वर्णन किया वो चरितम परमाद्भुतम वह परम अद्भुत चरित्र है लेकिन अब उनकी कथा सुना किसकी अवतीर यदोर वंशे न भगवान भूत भावना कृतवान एक बात बताओ क्या कि इसी यदुवंश में जिनका अवतार हुआ है कृतवान यद यानि विश्वात्मा तान वद विस्तारात विस्तरात भगवान ने यदुवंश में अवतार लेकर जो किया है जो कुछ लीलाएं की हैं अब वहां एक शब्द और विचारणीय है द विस्तारात उनका वर्णन विस्तार से करो भगवान की लीला विस्तार से सुनाओ भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया है उसका वर्णन विस्तार से करें और उसके बाद महाराज परीक्षित के नेत्र सजल हो गए रोमांच हो गया शरीर में हृदय भक्ति भाव से भर गया और बचपन की बात याद आ गई भगवान तो मेरे हैं मेरे कुल के हैं भगवान से मेरा संबंध रहा श्री कृष्ण से मेरा संबंध रहा सुखदेव जी ने पूछा कि राजन तुम्हारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से कब से है तो बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने कहा द्रोण्यस्त्र विपुलुष्ट मदंग, मद अंग मद अंग मेरे शरीर को द्रोण्यस्त्र विपुलुष्ट द्रोण्यस्त्र माने अस्वस्थामा के शस्त्र से नष्ट करना चाहता था संतान बीजम कुरु पांडवा द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टिद मदंगम संतान बीज कुर जुगोपुक्षि ग्रो मत मेय शताया द्रोण्य विपुलुष्टिद मदंगं बड़ा अच्छा मंत्र है दम अन इदम इदम यह मदंगम मेरा शरीर द्रोणस्त्र विपुलुष्ट अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा यह शरीर नष्ट हो रहा था कौन सा शरीर संतान बीजम कुरु पांडवानाम कौरवों और पांडवों के एक मात्र संतान के रूप में मैं था सारा वंश तो नष्ट ही हो रहा था और यह भी नष्ट होने जा रहा था संतान बीजम कुर पांडवा और तब मेरी मां भगवान की शरण में गई युगोप कुम ग्रो उस चक्र से भयभीत तो होकर मेरी माता जब मैं माता के गर्भ में था मातुषरण गताया मेरी माँ ने जिन भगवान की शरण ली थी आप उनकी कथा सुना सुखदेव जी अत्यंत तो प्रसन्न हुए सुखदेव जी ने कहा राजन प्रश्न तुम्हारा बड़ा उचित है परीक्षित जी ने कहा कि उन श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनाएं और पूरी लीलाओं का वर्णन किया है वही उनका अवतार कैसे हुआ और आप कहते हैं कि बलराम जी देवकी जी के गर्भ में भी आए और माता रोहिणी से उनका जन्म हुआ तो देहांतर बिना देह का त्याग किए बिना ऐसा कैसे संभव है कि एक ही दो माताओं के गर्भ से संबंध रखे और जन्म ले यह भी हमें बतावें और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं सो भी हमें बतावें तो परीक्षित जी ने कहा कि ये सब लीलाएं मैं सुनना चाहता हूँ सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई है तुमने जल भी नहीं पिया है भोजन भी नहीं किया है अब एक काम करो क्या कि थोड़ा विश्राम कर लो जल पी लो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भूख की कौन कहे प्यास भी नहीं लग रही भूख की कौन कहे प्यास ही नहीं लग रही है कहा क्यों बोले प्यास की वजह से ही तो इतना बड़ा उपद्रव हुआ मैं महात्मा के आश्रम में प्यास ही होकर तो गया था और प्यासा लौट आया अच्छा एक अद्भुत बात है सुखदेव जी ने पूछा कि प्यास क्यों नहीं लग रही तो कहा कि त्वान मुखाम भोज अच्तम हरि कथा अमृतम त्वान मुखाम भोज त्वान माने आपके मुख चंद्र से मुख कमल से यह जो अमृत बरस रहा है हरी कथात तो कहा कि जिसको अमृत मिल रहा हो कथात मिल रहा हो उसे प्यास क्यों लगेगी अच्छा अब आप संगति मिला परीक्षित जी को प्यास नहीं लग रही है उनकी प्यास लगी नहीं क्योंकि अमृत मिल रहा है सुखदेव जी कथा कह रहे हैं मैं केवल संकेत कर रहा हूं आपने वह भी कथा सुनी होगी राम कथा में कि हनुमान जी को प्यास लग आई और वे भी कथा में ही गए थे काल ने भी कथा कह रहा था तो हनुमान जी बोले मुनि बूझ जल जाई श्रम प्यास लगी है मांगा जल ते दीन कमंडल कह कभी नहीं अगहां थोरे जल इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह है कि सुखदेव जी जैसे महात्मा जब भगवान की कथा का अमृत पिलाते हैं तो साधक की प्यास चली जाती है और कालने में जैसे लोग भगवान की कथा की अगर बात कहें तो हनुमान जी जैसे संत को और प्यास लगाती है वहां प्यास बुझती नहीं प्यास जग जाती है इसका अर्थ है कि वहां से प्यास ही लौटने के गए तो बहुत थे लेकिन कहीं कुछ नहीं हनुमान जी को इसीलिए क्योंकि भगवान की कथा और क्यों हनुमान जी को कालने भी जाने नहीं देता संजीवनी बूटी तक रघुपति भगत संजीवनी मूरी और श्रीमद् भागवत की कथा तो भक्ति से जोड़ती है भक्ति को जीवन देने वाली है इसीलिए पर महाराज परीक्षित कहते हैं त्वन मुखाम्भोज अच्युत हरि कथा मृतम आपके मुख कमल से यह जो भगवान की कथा का अमृत बरस रहा है इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही है सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह कहा बासुदेव कथा प्रश्न पुनाति पुरुषान स्त्री भगवान श्री कृष्ण की कथा स्त्री पुरुष सबको पवित्र करने वाली है और तीन के नाम लिया गया वक्तारम्भ रक्षकम श्रोत तत्पाद सलिलम यथा वक्तारम्भ माने यह कथा कहने वाले को और भगवान की कथा सुनाओ ये ये प्रसंग सुनाओ पूछने वाले को और श्रोत्र श्रोत्र सुनने वाले को कैसे पवित्र कर देती है बड़ा अच्छा उदाहरण दिया तत्पाद सलिलम यथा तत्माने भगवान पाद माने चरण उनके चरण से उत्पन्न होने वाला सलिल कौन गंगा जी जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं वैसे यह कथा पवित्र करती है तो महाराज परीक्षित ने ये दसम स्कंध के आरंभ में अपनी जिज्ञासा भगवान सुखदेव के समक्ष रखी है अब सुखदेव जी इस कथा का वर्णन करेंगे सुखदेव जी कहेंगे और परीक्षित जी के साथ हम सब लोग उस भगवत कथा का रसपान लाभ प्राप्त करेंगे आज चर्चा को यहीं विराम बड़े प्रेम से ले का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 श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण सच्चिदानंद भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतए हर हर महादेव